इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है आज के सेशन का जो कि सुनीता शर्मा जी का है कहाँ से बुरहानपुर से जी ये धरती स्वर्ग हो सकती है ये बात आज के हालात को देखते हुए कोरी कल्पना ही लगती है तो इस पर विश्वास कैसे करें बहुत अच्छी बात <स्वास> बिल्कुल भी विश्वास मत करिए दीदी विश्वास का मतलब होता है जानकर कर मानना यहां पर बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बिना जाने आप मान लीजिए अब कैसे क्या हो सकता है क्या चल सकता है कितना हो सकता है अभी इन सब को कैसे हम जानेंगे पहला मुद्दा ये तो आ, स्वर्ग का मतलब क्या धरती स्वर्ग हो जाएगी इसका क्या मतलब होता है धरती स्वर्ग होने का मतलब यही है कि देखिए मानव आने के पहले धरती स्वर्ग थी है ना तीन तरह की अवस्थाएं थी वो अपने आप में आज भी देखोगे जहाँ पर मानव हस्तक्षेप नहीं है वहाँ पर प्रकृति में आप देखेंगे कोई सुंदरता के अलावा वहाँ कुछ आपको मिलेगा नहीं संगीत के अलावा वहाँ मिलेगा नहीं है ना गंदगी वहाँ मिलेगा नहीं हारमोनी के अलावा वहाँ कुछ मिलेगा नहीं ठीक पूरकता के अलावा वहाँ कुछ मिलेगा नहीं व्यवस्था के बिना वहाँ कुछ मिलेगा नहीं <coughs> तो ये सब ये सब अपने आप में आप देखते हो कि वो वहाँ मिलते हैं अब मानव प्रकृति में प्र, प्राकृतिक विधि से पैदा हुआ है और मानव में स्वतंत्रता की कामना है प्राकृतिक विधि से स्वतंत्रता को मानव अभी समझने के क्रम में विकास क्रम में समझ नहीं पाया तो स्वतंत्रता को ठीक से समझने के अभाव के कारण ये जो भी जिस हालत के बारे में आप बता रही वो सब हालत निर्माण हुए हैं तो एक बार यदि स्वतंत्रता मानव को समझ में आ जाए तो पुनः उसके फल में यही हुआ कि एक मानव में जो चाहत है उसकी पूर्ति का रास्ता हमको समझ में आया तो जैसे ही स्वतंत्रता और स्वतंत्र स्वतंत्रतापूर्वक जीने का डिजाइन हमको समझ में आता है आपको ये संभावना दिख जाती है कि ये अब कुछ हो सकता है आप में यदि बदलेगा नहीं कुछ तो बाहर कोई बदलने से आपको प्रेरणा हो जाएगी ऐसा नहीं है आप में यदि कुछ चीज बदलती है क्या बदलना है स्वतंत्रता पूर्वक जीने की जो चाहत है सम्मानपूर्वक जीने की जो चाहत है विश्वास पूर्वक जीने के जो चाहते हैं, वो एक मानव में यदि जीने की जगह में हम खड़े हो पाते हैं तो दूसरे मानव के लिए रास्ता निकलता है और फिर इस प्रकार से हर एक मानव ऐसा जी सकता है ये संभावना तो जैसे ही हर एक मानव के लिए आप में एक ये अवसर बना विश्वास बनता है आपके लिए सारे रास्ता खुल जाता है आपको लगता है कि दुनिया बदल सकती है और बदलने का आधार ये कि आप बदल गए अभी तक क्या हुआ दुनिया बदल सकती है हम लोगों को बदल देंगे ये हम मान के चले तो हर एक आदमी दूसरे आदमी को बदलने गया लोगों ने उसको बदल दिया है ना तो ये ये रास्ते से अपन कहीं पहुँचे नहीं है अब ये पहुँचे यहाँ से कि आप में जो चाहत है मौलिक है वो हर बच्चे में है वो हर मानव में हिंदू में है मुस्लिम में है सिख में ईसाई में छोटे में बड़े में अमीर में गरीब में स्त्री में पुरुष में देशी में विदेशी में ईस्टर्न वेस्टर्न में सब में एक प्रकार की कामन चाहता है वो। उन काम चाहत को आप यदि पहचान पाते हो और उसके लिए अध्ययन कर पाते हो कि कैसे इन चाहतों की पूर्ति हो सकती है है ना तो आपके लिए रास्ता खुल जाता है आपको रास्ता आपने लिए खुल गया तो फिर लगता है कि सबके लिए खुल सकता है इसी विश्वास के साथ हम लोग खड़े ही मतलब हमारे को कुछ बात समझ में आई हमारी चाहत उसमें पूरी होती दिख रही पूरी हो रही तो आप दिखते हैं कि दूसरे के लिए रास्ता है नहीं तो कहाँ से रास्ता है तो स्वयं में स्वयं के जीने के साथ ही दूसरे में जीने की संभावना को लेकर ये रास्ता बनता है उसको बोलते हैं जानकर मानना बिना जाने मानना बराबर आस्था या अंधविश्वास तो यहाँ पर कुछ भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप आस्था अवधि से या अंधविश्वास जैसे जिए भरा आराम जिए ही हैं क्योंकि जब तक हमारे को जानने का अवसर नहीं मिला तो हम मानकर ही कुछ चलें आज हमारे पास सारे अवसर उपलब्ध हो गए कि हम जान सकते हैं है ना? हमारे को एक व्यक्ति मिले हम समझ गए उनके साथ आप भी समझ सकते हैं तो बहुत ही और मेरे में कुछ बदलेगा तो मेरे को बाकी में बदल सकता है इसके सम्मान उदय हो होती है तभी जाकर विश्वास बनता है और तभी जाकर हम विश्वास के साथ विश्वास को घटित करने के लिए विश्वासपूर्वक हम काम करते हैं आज यहाँ पर कोई भी काम हम करते हैं वो बिल्कुल अविश्वास से नहीं करते मानव रहा है पूरे विश्वास के साथ होता है उसका मतलब इतना सा है कि हमको समझ में आ गया कि क्या होना है कैसे होना है कितना होना है जितना समझ में आने के बाद विश्वास है और उस विश्वास पूर्वक ही इस विश्वास को सफल किया जा सकता है उसी के यात्रा में ये काम चल रहे हैं बेहतर होगा हम लोग मिलकर काम करें तो बहुत हमारी तरफ से आप सभी का स्वागत है आप सभी लोगों ने जो इसमें चर्चा में भाग लिया वो बहुत ही सुखद है हमारे लिए और इस क्रम को आगे बनाकर रखेंगे इसमें आज बहुत सारी तकनीकी दिक्कत हुई लाइट चली गई कुछ हुआ कुछ हुआ कंप्यूटर काम नहीं किया ये सब तमाम कारणों से वो थोड़ी दिक्कतें हुई तो आगे उसको समय का ध्यान रखेंगे प्रांजल भाई और प्रांजल भाई नवनीत भाई संदीप भाई और ये तमाम साथियों के लिए धन्यवाद ताकि अगले वीक आप लोगों के साथ फिर से मिलने का अवसर बनेगा धन्यवाद नमस्कार और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद सभी के सवालों का जवाब से बहुत एनर्जी मिली और अगले हफ्ते इसी टाइम पे इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से पुनः प्रश्न बनेंगे उनको भी आप लेके लाइए और मेरा आग्रह आप पूरे वीक में उसको चलने दीजिए वो कहीं इकट्ठे हो जाएंगे हाँ और हम लोग उसको इस दिन में आप फेसबुक पे स्काइपे या फिर व्हाट्सएप पे किसी भी मीडियम से अपने सवाल लगातार भेज सकते हैं और हर संडे इनके जवाब दिए जाएंगे धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार